महाभारत द्रोणपर्व पंचदशोध्याय शल्य के भीमसे युद्ध तथा शल्य की पराजय धृतराष्ट्रवाच बहुने सुविचिरांदय युद्धा संजय दिन न सम्याहम स्पृहियामी स चक्षुषा धृतराष्ट्र बोली संजय तुमने बहुत से अत्यंत विचित्र द्वंदय युद्धों का वर्णन किया है उनकी कथा सुनकर मैं नेत्र वाले लोगों के सौभाग्य की स्पृह करता हूँ आश्चर्यभूत लोके सुकथ्यूण पांडवा देवासुरूपम देवताओं और असुरों के समान इस कौरव पांडव युद्ध को संसार के मनुष्य अत्यंत आश्चर्य की वस्तु बताएंगे सौ समय इसमें इस उत्तम युद्ध वृत्तांत को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है अतः शल्य और सुभद्रा कुमार के युद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो संजय संजय ने कहा राजन राजा शल्य अपने सारथी को मारा गया देख कुपित हो उठे और पूर्णतः लोहे की बनी हुई गदा उठाकर गरजते हुए उसने उत्तम रथ से कूद पड़े मह महतिम ग उन्हें प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि तथा दंड यमराज के समान आते देख भीम सेन विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े सो ये उधर से अभिमन्यु भी भद्र के समान विशाल गदा हाथ में लेकर आ पहुंचा और आओ आओ कर, कर सल्ले को ललकारने लगा उस समय भीमसेन ने बड़े प्रयत्न से उसको रोका वार्य य तो सौभद्रम भीमसेन प्रतापवाण समरे समस्थ गिरीवाचल सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोक कर प्रतापी भीमसेन राजा सल्य के पास जा पहुंचे और समरभूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए तथा मद्र राजम दृष्ट्र महाबल ससाराभि मुख स्तूर्ण इव इवकुंजर इसी प्रकार मद्र राजसल्य भी महाबली भीमसेन को देख कर तुरंत उन्हीं की ओर बढ़े मानो सिंह किसी गजराज पर आक्रमण कर रहा हो ततस्तुर्य नाशंखा चहस्र सिंहनादास संयुग्यू धैरीनाम च महास्वना उस समय सहस्रों रणवाद्यों और शंखों के शब्द वहां गूंज उठे वीरों के सिंहराज प्रकट होने लगे और नगाड़ों के गंभीर घोष सर्वत्र व्याप्त हो गए पश्यता सतसोझासी अन्यता पांडवा चाधु सा एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए सैकड़ों दर्शकों कौरवों और पांडवों के साधुवाद का महान शब्द वहां सब ओर गूंजने लगा नहे मद्राधिपाद अन्य सर्वराज सुभारत छोड़ मुसहते वे गम भीम भरत नंदन समस्त राजाओं में मद्र राज के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो युद्ध में भीमसेन के वेग को सहने का साहस कर सके तथा तो मद्राधिश्यात्म थोड़ मुझ सहते लो के युद्ध को न्योब्र को धरात इसी प्रकार संसार में भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में महामनस्वी मद्रास्य की गदा के वेग को सह सकता है पट्टे उन पट्टैम्बन दैर्भुजन शरी प्रज ज्वाला तथा भीमती ग उस सभी में भीम सेन के द्वारा घुमाई गई विशाल, विशाल गदा सुवर्ण पत्र से जटित होने के कारण अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी वह वीर जनों के हृदय में हर्ष और उत्साह की वृद्धि करने वाली थी तथा चर तो मार्गान मंडला महाविद्युत प्रती का इसी प्रकार गता युद्ध के विभिन्न मार्गों और मंडलों से विचरते हुए महाराज शल्य की महाविद्युत के समान प्रकाशमान रही थी तो, तो मंडला आवर्ती तगदा और धीम से दोनों गदा रूप सिंगो को घुमा घुमा कर साड़ो की भांति गरजते हुए पैतृ बदल रहे थे मंडलावर्तमार्गेशरम्बिहरणेश निर्विशेषम अभूत युद्ध तय पुरुष सिंह मंडलाकार घूमने के मार्गों पैत्रों और गदा के प्रहारों में उन दोनों पुरुष सिंहों की योग्यता एक सी जान पड़ती थी ताड़िताभीम सेने नल्य महति ग सा जी साज्वाला महारौद्र ता तो मसीता उसमें भीमसेन की गदा से टकराकर कर की विशाल एवं महाभयंकर गदा आग की चिन्हगारियाँ छोड़ती हुई तत्काल छिन्न भिन्न होकर बिखर गई तथा भीमसेन से द्वित गा वर्षा प्रदोषे खद्यो तैर्वाब इसी प्रकार शत्रु के आघात करने पर भीमसेन की गदा भी चिन्हगारियाँ छोड़ती हुई वर्षा काल की संध्या के समय जुगलुओं से जगमगाते हुए वृक्ष की भांति शोभा पाने लगी गदा तु समरे क्षिप्ता समारोपयद्रास ने समरभूम में दूसरी गदा चलाई जो आकाश को प्रकाशित करती हुई बारंबार अंगारों की वर्षा कर रही थी तथा भीम से प्रेसिता गापयास तथ्यम का था इसी प्रकार भीम से शत्रु को लक्ष्य करके जो गदा चलाई थी वह आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान कौरव सेना को संतप्त करने लगी ते गदे ग्रेष्ठ समा साध्य परस्परम ससंत नाग कन्या जाते विभाव वे दोनों गदाएँ गदाधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन और शल को पाकर परस्पर टकराती हुई फुपकारती नाग कन्याओं की भांति अग्नि की सृष्टि करती थीं थी महाव्यास्पर महा तो जैसे दो बड़े व्याघ्र पंजों से और दो विशाल हाथी दांतों से आपस में प्रहार करते हैं उसी प्रकार भीमसेन और शल्य गदाओं के अग्रभाग से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए रहे थे तत तो गदाग्रभ्यौ क्षण नुद्रोक्षितादा ते महात्म कि एक ही क्षण में गदा के अग्रभाग से घायल होकर वे दोनों महामनस्पी वीर खून से लथपथ हो फूलों से भरे हुए दो वृक्षों के समान दिखाई देने लगे सुश्र वे दीक्ष सर्वासुत पुरुष सिंह गदाभिघात संघ्रात सक्रा शनि रोनो पुरुष सिंह की गदाओं के ठकराने का शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था गदे गदया मद्रराजे न सभ्य दक्षिण आहत नाकंपत तदा भीम विद्यमान इवाचल उस समय मद्रराज की गदा से बाएं दाएं चोट खाकर भी धीमसेन विचलित नहीं हुए जैसे पर्वत वज्र का आघात सहकर भी अविचल भाव से खड़ा रहता है तथा भी गदा गा ताड्यमानो गये धैर्यान महाबल धैर्यान्मद्राधिपस्थ्री गिरीवाहत इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से आहत होकर महाबली बद्र राज से पीड़ित पर्वत के भाति धैर्य पूर्वक खड़े रहे आपे ततुर्मेगेत गौ पुनरंतर मार्गस्थ मंडलातु वे दोनों महावेगशाली वीर गदा उठाए एक दूसरे पर पड़ टूट पड़े फिर अंतर मार्ग में स्थित हो मंडलाकार गति से विचरने लगे अथाप्लुत्य पदान्य निपत्य गजाभि सहसा लोहदंडाध्याम अन्योन्यम अभिजु तत्पश्चात आठ पग चलकर दोनों दो हाथियों की भांति परस्पर टूट पड़े और सहसा लोहे के डंडों से एक दूसरे को मारने लगे तो परस्पर वेगा चदाभ्याम चाहू युगपे चतुर्वीरऊ चिताविंद्र ध्वजा वि वे दोनों वीर परस्पर के वेग से और गदाओं द्वारा अत्यंत घायल हो दो इंद्रध्वजों के समान एक ही समय पृथ्वी पर गिर पड़े तथो विमान तम निस्वसत पुनः पुनः शल्यम अभ्य पतव महारथ उस समय शल्य अत्यंत विवल होकर बारंबार लंबी सांस खींच रहे थे इतने ही में महारथी कृतवर्मा तुरंत राजा शल्य के पास आ पहुंचा। दृष्टवा चैनम महाराजा गतया भी निपीड़ विचेषंतमानागमया भी परिप्लुतम महाराज आकर उसने देखा कि राजा शल्य गदा से पीड़ित एवं मूर्छा से अचेत हो आहत हुए नाग की भांति छटपटा रहे हैं तथा स्वरथ आरोप्य मद्राणाम अधिपम रण ए कृतवर्मा महारथ यदि देख महारथी कृतवर्मा युद्धस्थल में मद्रासल्य को अपने रथ पर बिठाकर तुरंत ही रणभूमि से बाहर हटा ले गया क्षीभवद्ध महाबाहुर्गदा पाणी तदनंतर महाबाहुवीर भीमसेन भी मदोन्मत्त की भांति बिह्ल हो पलक मारते मारते उठकर खड़े हो गए और हाथ में गदा लिए दिखाई देने लगे ततो मद्राधिपम दृष्ट तव पुत्रा परमुख सनागपत्य स्वरथा समकम पंत मारिथ आर्य उस समय मद्रास्य को युद्ध से विमुख हुआ देख हाथी घोड़े रथ और पैदल सेनाओं से आपके सारे पुत्र भय से कांप उठे ते स्ताव का भी ही। भीता होने भी वाले पांडवों द्वारा पीड़ित हो आपके सभी सैनिक भयभीत हो हवा के उड़ाए हुए बादलों की भांति चारों दिशाओं में भाग गए निर्जित्यार राष्ट्रस्तु पांडवे या महाराथाचन राजन इस प्रकार आपके पुत्रों को जीतकर महारथी पांडव प्रज्वलित अग्नियों की भांति धन क्षेत्र में प्रकाशित होने लगे सिंह चक्रु शाह भैरिश्च वादया मास मृदंगाचानक सह उन्होंने हर्षित होकर बारम्बार सिंहनाथ किए और बहुत से शंख बजाए साथ ही उन्होंने भेरी मृदंग और आनक आदि वाद्यों को भी बजवाया इत श्री महाभारत द्रोण परवड़ी द्रोणाभिषेक पर्वणि शल्यापयान पंचदशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में शल्य का पलायन विषयक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ